तुत्र बोलेंगे मूर्तत्वी न संघात योगात तरणीवत मूर्तत्वी मूर्त होने पर भी सूक्ष्म शरीर के लिए कहा जा रहा है कि वो मूर्त है यानी जड़ है तो भी उसके द्वारा अकेले ये कार्य नहीं किया जा सकता प्रसंग ये चल रहा है कि सूक्ष्म शरीर अकेले यह सारा क्यों नहीं कर देता स्थूल शरीर की क्या आवश्यकता है इसके लिए कह रहे हैं कि हाँ, यद्यपि वो मूर्त है जड़ है जड़ पदार्थ से बना है मूर्त न कार्य नहीं कर सकता इसकी स्वतंत्रता नहीं है इसके लिए स्थूल इस चीज चाहिए उदाहरण के लिए कहा संघात योगा तरणीवत तरणी का मतलब सूर्य की रश्मियां सूर्य की रश्मिया मूर्त हैं अमूर्त हैं या मूर्त है, है? है? जड़ वस्तु है दिखाई देती है प्रकृति से बनी है सूर्य से बनी है ठीक है वो, वो स, उस उसमें मूर्त है वो समूह रूप में है और वहां से जो आज के वैज्ञानिक बोलते हैं जो कण आते हैं फोटोन कण आते हैं उनके बंडल ऊर्जा के कण वो समूह आते हैं बंडल बोलते हैं उसको वो चल के आ रहे हैं लेकिन प्रकाश वहां से चल के आ रहा हो और यदि बीच में कोई संघात अगर नहीं हो तो सूर्य के प्रकाश का हमें कुछ पता नहीं लगेगा सूर्य का प्रकाश जैसे अंतरिक्ष में भी आ रहा है उपग्रह आदि ऊपर जाते हैं ऊपर जाकर के अंधेरा हो जाता है या प्रकाश रहता है अंधेरा हो जाता है कैसे जबकि प्रकाश तो आ रहा है वहां पर जिसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है वहां तो वो प्रकाशित होगा और बाकी दूसरी जगह पे वहां कुछ भी कोई आधार संघात दूसरा है ही नहीं तो प्रकाश के जाते हुए भी वो अभिव्यक्त नहीं हो सकता है सूर्य का प्रकाश मान लो सब जगह फैल भी रहा है तो अंतरिक्ष में तो क्योंकि कोई दूसरा आधार नहीं है जिससे टकरा करके प्रकाश परावर्तित हो हमारे तक आए आंखों तक वो तो तो निकल जा रहा है तो जहां वो टकराता है वहीं हमारे को वो दिखाई देगा तो जैसे सूर्य का प्रकाश तरणी किरणें आते हुए भी यदि कोई बीच में आधार संघात नहीं है तो वो प्रकट नहीं हो सकता ऐसे ही सूक्ष्म शरीर यद्यपि मूर्त है जैसे प्रकाश मूर्त है सूक्ष्म शरीर भी मूर्त है लेकिन जब तक स्थूल शरीर नहीं होगा वो अभिव्यक्त नहीं हो सकता कार्य नहीं कर सकता इसलिए स्थूल शरीर की तो फिर भी आवश्यकता है अगला सूत्र चौथे मोलिये अणुपरिमाणम तत्कृतिश्रुत है इस सूक्ष्म शरीर का परिमाण कितना है फैलाव कितना है तो वो यहां पर है इन्होंने लिखा अनुपरिमाणम उसका परिमाण तो अणु ही है बहुत सूक्ष्म है वो भी सूक्ष्म शरीर शरी, अपने स्थूल शरीर जैसा बड़ा डब्बे में डब्बा और बिल्कुल वैसा ही बड़ा ऐसा नहीं है और जिस शरीर में गए अगर शरीर के जितना अंदर मानते हैं बिल्कुल तो जिस शरीर में गए उस शरीर जैसा फिर वो होगा अलग अलग ऐसा नहीं है जैसे आत्मा शरीर के जितने आकार का नहीं होता सूक्ष्म होता है और भिन्न भिन्न भिन शरीरों में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है उसमें भी वो रह सकता है इतना सूक्ष्म है उनसे भी सूक्ष्म है बड़े शरीर में भी उतना ही है छोटे शरीर में भी उतना ही ऐसे ही ये सूक्ष्म शरीर भी ये इतना अनुरूप सूक्ष्म है कि जो छोटे से छोटा भी जीव है बैक्टीरिया है बहुत छोटा सूक्ष्म जीव है कोई उसमें भी जैसे आत्मा रह सकता है ऐसे ही उसमें सूक्ष्म शरीर भी रह सकता है वो इतना छोटा है जी वो बिल्कुल छोटा है आजकल वो बहुत सूक्ष्म जो तकनीकी आ गई है ना नैनो टेक्नोलॉजी बिल्कुल छोटे छोटे छोटे छोटे सब बहुत छोटी छोटी को पता ही नहीं लगता इतने छोटे में ये सब कैसे हो रहा है लेकिन होता है वो भी तो ऐसे ये सूक्ष्म शरीर में ये इतना छोटा है और उसी में सारे संस्कार रहते हैं और उसमें भी मन में रहते हैं और सूक्ष्म शरीर में से भी छोटा उसका एक भाग ये सूक्ष्म शरीर का मन है सारे संस्कार उतने से में रहते हैं कंप्यूटर में और इतनी हार्ड डिस्क में और छोटे में इसमें इतने में सारी सूचनाएं कैसे आ सूचना हमको ये भी आश्चर्य लगता है कि हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार वो सब उसमें सूक्ष्म में ही उसी में आ जाते हैं इतनी सामर्थ्य है इसकी तो प्रकृति की इतना उसमें रह सकता है तो परमात्मा ने इतनी छोटी चिप बना रखी उसमें सारा भरता रहता है भरता रहता है आ, चिपको चिप कह लीजिए तो अणु परिमाणम तत्कृति श्रुते वो अणु परिमाण क्यों है छोटा क्यों है तो तत्कृति श्रुते उसकी कृति की श्रुति रहती है शब्द प्रमाण मिलता है कि वो बनता है और जो चीज बनती है वो विभु नहीं हो सकती और ये बहुत सूक्ष्म चीजों से बनी है इसलिए सूक्ष्म में ही है अणुपरिमाणम तत्कृति श्रुत इस सूत्र की व्याख्या कुछ लोग मन का अर्थ लेकर के भी करते हैं जैसे आपके पुस्तकों में कर रखी है, कि यहां मन के बारे में है लेकिन चूंकि प्रसंग पीछे सूक्ष्म शरीर का ही चल रहा है तो उस दृष्टि से यहाँ सूक्ष्म शरीर अधिक संगत लगता है मन के रूप में भी ले लेंगे तो ठीक है मन भी अणु होता है अगला सूत्र पंद्रवा बोलिए तदन्नमयत्व श्रुतेश्च और ये कैसा है ये अन्नमय है अन्नमय है अब इसके भी सूत्र के दो तरह से अर्थ होते श्रुतेश्चय ऐसी श्रुति होने से तो ये सूक्ष्म शरीर अन्न से पुष्ट होता है ये एक अर्थ सूत्र का लिया जाता है उपनिषदों में और इसमें मन के संदर्भ में तो आता ही है कि हमारा जो अन्न होता है उसका स्थूल भाग वो तो मल बनता है पुरुष बनता है और उसका जो मध्य का भाग होता है उससे मानसादी बनते हैं और उसका जो सूक्ष्म भाग होता है भोजन का उससे मन बनता है वो पुष्ट होता है तो इसके आधार पर कुछ तो ये अर्थ लेते हैं कि अन्न से यानी जो हम भोजन करते हैं उससे हमारे मन का भी पोषण होता है सूक्ष्म शरीर का भी पोषण होता है एक तो ये अर्थ हुआ अब वो संगत लग जाता है तो ठीक है वो भी लग जाएगा दूसरा जो अभी मेरे को उधर अधिक झुकाव उस तरफ अधिक झुकाव है कि भोजन आदि जो अन्न करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है उनके सत्वर के ऊंचे नीचे होने की दृष्टि से और गोलकों पे प्रभाव पड़ता है इसलिए सूक्ष्म शरीर पे भी हमें प्रभाव प्रतीत होता है तो अन्न का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है इसकी श्रुति होती है तो अन्नमयम ही सौम्य मना है।, है मन के बारे में बात ये पंक्ति जो आधार दिया गया वो मन का दिया गया है उपनिषद का आगे अगला सूत्र बोले पुरुषार्थम संस्कृति लिंगान ये जो लिंग है यानी सूक्ष्म शरीर है इसकी संस्कृति गमन गति किसके लिए होती है पुरुषार्थम पुरुष के लिए यानी आत्मा के लिए होती है और किसी के लिए कार्य नहीं करेगा जिस आत्मा के लिए ये मिला हुआ है उस आत्मा के लिए कार्य करता रहता है गति करता रहता है कैसे तो एक लौकिक उदाहरण दिया राज्य कहते हैं रसोईये को दाल आदि जो पकाता है सूप को पकाता है भोजन बनाने वाला पाचक जैसे वो राजा के लिए कार्य करता है राजा का पाचक है तो वो राजा के लिए भोजन बनाएगा औरों के लिए नहीं राजा के लिए उससे संबंधित उनके लिए ही बनाएगा ऐसे ही ये लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर आत्मा पुरुष के लिए है तो उसी के लिए वो सारी गतिविधियां करता है और किसी के लिए नहीं आगे अब ये जो स्थूल शरीर है इसके बारे में कुछ और चर्चा चल रही है सूत्र बोलेंगे पांच भौतिको देह ये देह मतलब स्थूल देह स्थूल शरीर कैसा है पांच भौतिक है पांच भूत इसमें रहते हैं आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांच जो महाभूत है पांचों यहां पर हमें उपलब्ध होते हैं तो इसको कुछ लोग पांच भौतिक कहते हैं अगला सूत्र बोलिए चातुर्भतिकम चातुर इति एके।, एके। कुछ लोग इसको चार भूतों से बना हुआ मानते हैं एक कौन सा छोड़ते हैं आकाश को छोड़ देते हैं बोले आकाश तो सब जगह वैसे ही विद्यमान है चार भूतों से बनाए आकाश का क्या है इसमें इसलिए वो कहते हैं चातुर्भतिक है चार भूतों से बना हुआ है अगला सूत्र ऐक भौतिकम इति अपरे कुछ मानते हैं कि ये एक ही भूत से बना हुआ है एक भूत मतलब पृथ्वी भूत से मिट्टी से बनाए मिट्टी में ही मिल जाएगा पृथ्वी से पृथ्वी तत्व से बना है इसका मूल जो चीज है वो पृथ्वी है तो पंचभूतात्मक इस दृष्टि से कि पांचों भूत यहां उपलब्ध होते हैं अपनी अपनी क्रियाएं वहां पर होती है चातुर भौतिक अलग दृष्टि से कहा जा रहा है उसमें आकाश को छोड़ करके वो तो सर्वव्यापक है उसके अतिरिक्त चार से बनाए और जो एक भौतिक मानते हैं यानी पृथ्वी से बना हुआ मानते हैं तो वो कहते हैं कि उपादान के रूप में तो यहाँ पर पृथ्वी तत्व ही है बाकी चीजें तो उसमें बस साथ में जुड़ी भी है वो उपादान के रूप में नहीं है मूल आधार तो इसका पृथ्वी है ठीक है आजकल की जो आइसक्रीम आती है उसका आधार क्या होता है आइसक्रीम आती है ना आजकल कंपनियों की जो आती है वो कप में जो आती है उसमें मान लो दूध है और कुछ है वो कुछ चीजें अच्छा उसके अंदर वो जो मुंह में डालते हैं तो वो थोड़ा सा कैसे हो जाता है यूं तो फूला फूला सा लगता है ना वो फिर थोड़ा सा वो छोटा कम क्यों हो जाता है फूला हुआ होता है तो उसमें क्या डाला हुआ होता है फूला हुआ रहता है तो जैसे झाग होते है ना झाग होते हैं ना झाग इतने सारे दिखते हैं मान लो कपड़े धोते हैं तो इतना सारा दिखता है ना मैं उसको यूं कर दो तो थोड़ा सा होता है तो वो उसको ऐसा करते हैं उसमें वायु डालते हैं उसको झाग से तो वो पैसा फूला फूला सा लगता है तो जो झाग होते हैं तो झाग में क्या क्या चीजें होती है उसमें वायु होती है ये भी बोलते हैं क्या हम एक दृष्टि से कह सकते हैं एक दृष्टि से कहते हैं नहीं तो झाग में तो मतलब पानी है साबुन है बस यही है झाक को नहीं गिनेंगे उसमें वो तो वैसे ही अंदर है साथ में ठीक है ऐसे ही इस ये जो शरीर है इसमें मूल आधार क्या होगा पृथ्वी अब इसमें अंदर खून बह रहा है उसमें पानी बह रहा है वो तो बस बह रहा है वैसे आधार थोड़ा है उसको पृथ्वी ने आधार कर रखा है रोक रखा है न कोशिकाएं हैं। अब कोशिकाओं में भी जलीय तत्व भी है वायु तत्व भी है ऑक्सीजन भी जा रही है ना वो भी तो आ जा रही है लेकिन वो आधार नहीं है उसका वो तो आना जाना चल रहा है बस उसमें पानी है पानी कोशिकाओं में भी है तो वो तो उसमें अंदर है उसको थाम के किसने रखा है पानी को वहां पर ठोस चीज में तो इस रूप में जो उपादान है आधार है वो तो पृथ्वीभूति है और बाकी जो चीजें है वो तो वहां साथ में रखी हुई है अब किसी का घर हो कमरा हो तो घर किस किस चीज से बनाए सीमेंट लोहा और ये और वो जो अंदर के लकड़ी के सामान है टेबल कुर्सी सोफा अलमारी बल्ब ये वो नहीं घर में बने हैं क्या वो नहीं है क्या उसमें शामिल होते हैं पर रखे हैं बस वस वैसे आधारभूत तो जो ढांचा है वो तो अलग चीज से बना हुआ है इस दृष्टि से कहते हैं आजकल के मकान सीमेंट से बने हुए ऐसे हैं। तो पृथ्वी इसका आधार है इस दृष्टि से कहते हैं ये एक भौतिक है अग्नि उसमें अंदर विद्यमान है जल भी है वायु भी है आकाश भी अवकाश भी है बाकी सारी चीजें भी हैं। लेकिन आधार इसका पृथ्वी है उस दृष्टि से कहता है एक भौतिक एक भूत से बनाइए तो अलग अलग दृष्टि से पांच भूत चार भूत और एक भूत इस शरीर को इस तरह से कहते हैं ठीक है तो ये शरीर भूतों से बना है इन जड़ तत्वों से बना है अब कई बार ये प्रश्न आता है जैसा कि आजकल के युग में काफी होता रहता है ये कि भाई शरीर में ये अलग से चेतना को क्यों मानते हो आप जैसे आधुनिक विज्ञान अलग से आत्मा आत्म तत्व को अलग से नहीं मानता है वो चेतना को तो मानते हैं कॉन्शियसनेस है ये जो जानता है अनुभव करता है ऐसा तो कॉन्शियसनेस तो है उस पर भी बहुत अनुसंधान चल रहा है लेकिन जैसे हम लोग आत्म तत्व को मानते हैं ऐसा तो वो नहीं मानते वो कहते हैं कि ये फिर क्या है भाई जब ये भूत और ये भूत मतलब उनकी दृष्टि से कहो तो ये जो तत्व है एलिमेंट्स है वो मिल गए मोलिक्यूल्स मिले और कोशिकाएं बन गई और ये मिल करके बस उसका समूह है एक ऐसा ढांचा बन गया तो उसमें ये संवेदनाएं आ गई बुद्धि बन गई गई संवेदना होने लग गई। और बस ये ये चल चल रहा रहा रहा रहा रहा है रहा है रहा है है है है है सुख दुख का अनुभव हो सब सब कुछ हंस रो रहा है, ये सब चल रहा है। तो कहा से आ गई चेतना तो बस ये जब इतना समूह हो गया होते होते होते बस चेतना आ गई इसके अंदर इस तरह से जो कथन होते हैं तो ऐसा उस समय भी चलता होगा तो कोई ये कहे कि यहां पर शरीर में जो चेतनता है ये तो भूतों की अपनी चेतनता है अलग से चेतन तत्व आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है उस संदर्भ में अगला सूत्र है बोलिए न सांसिकम चैतन्यम प्रत्येक अदृष्ट है बड़े इसमें शरीर में चेतनता सांसिद्धिक नहीं है इसकी स्वाभाविक नहीं है शरीर में जो चेतनता दिखाई देती है हम कहें जब से जन्म लिया है तब से चेतना है और मर गया तो भी ठीक है मरने के बाद नहीं लेकिन अब तक तो रहती है तो शरीर की चेतना इसकी अपनी स्वाभाविक है अपने इस जो जो शरीर भौतिक बौ, बौ, शरीर दिख रहा है स्थूल इस शरीर इसी के कारण से अपनी चेतना है ऐसा जो कहे तो होता है सांसिधिक चैतन्य उसके लिए निषेध किया कि इस आत्मा में सांसिधिक चैतन्य नहीं है इसका भूतों का शरीर का अपना अपनी चेतनता स्वाभाविक नहीं है क्यों नहीं है उसके लिए उन्होंने एक हेतु दिया प्रत्येक अत्रिष्टे है इन भूतों में एक एक में हम देखते हैं तो एक एक में चेतनता नहीं दिखाई देती इन सबके मिलने से चेतनता आई है ऐसा आप कहते हो तो वो कारण में भी तो होनी चाहिए चेतनता कहीं ना कहीं तो इनमें एक एक में जब ये भूत अलग अलग होते हैं इनमें तो चेतनता नहीं देखी जाती शरीर जिन अणुओं से मिलकर बनाए उन अणुओं को अलग अलग देखेंगे तो उनमें चेतनता नहीं मिलेगी तो जब उन अणुओं में चेतनता नहीं है परमाणुओं में चेतनता नहीं है तो उनके मिलने से जो चीज बनी है उसमें चेतनता कहा से आ जाएगी उसमें भी उसकी अपनी चेतनता नहीं है चेतनता किसी अन्य कारण से यह इनका सिद्धांत है तो कहा न सांस्तिक हम चैतन्य इस शरीर में देह में चेतनता अपनी स्वाभाविक नहीं है और उसके खंडन के लिए हेतु दिया प्रत्येक में न देखे जाने से प्रत्येक भूत में प्रत्येक अणु परमाणु में चेतनता के न देखे जाने से और हेतु दे रहे हैं अगला सूत्रिक इक्कीस बोलिए प्रपंच आदि अभावश्च यदि इसके घटकों में ही चेतनता मान ली जाए अणुओं के परमाणुओं के भूतों के कणों में ही चेतनता मान ली जाए उसी के आधार पे अगर इसमें चेतनता है तब तो प्रपंचत्व यानी तो मृत्यु आदि फिर इसमें नहीं होने चाहिए क्योंकि वो जो भूत हैं, अणु हैं, वो तो अभी भी हैं उसमें इमारा हुआ शरीर जो है उसमें भी है वहां क्यों नहीं है फिर चेतनता तो अगर ऐसी है तो प्रपंचत्व यानी मृत्यु आदि फिर होनी ही नहीं चाहिए या तो शरीर ही नष्ट हो जाए बिल्कुल तब चेतनता नष्ट हो तो कह सकते हैं लेकिन शरीर के रहते रहते चेतनता नष्ट हो जाए ये स्थिति नहीं आनी चाहिए यदि इन भूतों के कारण अणु और के कारण ही चेतनता है तो अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी एक आक्षेप कर रहा है वो अपने पक्ष की पुष्टि के लिए उदाहरण दे रहे हैं तो बाईसवां सूत्र बोलेंगे मद शक्ति बच्चे प्रत्येक परिदृष्ट सौक्ष सांगत्य तदुद्भव वो कह रहा है कि मद शक्ति के समान समझा जा सकता है मद शक्ति मतलब जैसे मध्य में होती है ना शराब में तो उसमें नशा कब आता है वो इकट्ठे होते हैं सड़ जाते हैं उसका किणवीकरण होता है वो सारी प्रक्रिया होती है तो एल्कोहल बन जाता है वो नशा देता है तो बोले देखो जैसे शराब में नशा नया उत्पन्न हो जाता है ना अब उसको आप अलग अलग घटकों में देखोगे तो वहां नशा थोड़ा ना होता है क्योंकि पूरे सिद्धांति ने यह कहा था ना कि प्रत्येक आदृष्ट है में अलग अलग घटकों में नहीं देखा जाता है तो बोले अलग अलग घटकों में तो शराब के भी जो घटक होते हैं उनमें भी तो जिनसे शराब बनती है अंगूर के रस से या जो से या गन्ने के रस से जैसे भी चावल से महुए से किसी से भी उनमें तो नशा नहीं देखा जाता लेकिन फिर भी जब एक विशेष रूप में समूह में आते हैं तो उसमें नशा आ जाता है ऐसे ही ये जो तत्व है भूत परमाणु उनमें अलग अलग तो नहीं मिलेगा लेकिन जब समूह होता है तो ये चेतनता आ जाती है उसमें तो जैसे शराब नशा उत्पन्न हो जाता है ऐसे ही चेतनता भी उत्पन्न हो जाती हो ऐसा क्यों ना मान लिया जाए तो कहता है मद शक्ति व चेत अगर पूर्व पक्षी कि मद की शक्ति यानी मादक शक्ति ऐसी शराब के समान समझ लिया जाए तो, तो उसका उत्तर दे रहे कि नहीं ऐसा नहीं समझ सकते क्योंकि ये जिस मद शक्ति को आप कह रहे हो वो तो प्रत्येक परिदृष्ट है कि ये उन शराब बनाने के जो घटक है उनमें वो शक्ति उनमें सब में है मत को उत्पन्न करने की सूक्ष्मता से प्रत्येक में भी देखेंगे और सांहत्य तदुभव अलग अलग होता है तो प्रकट रूप में नहीं है जब समूह में आ जाता है तो प्रकट हो जाता है लेकिन भूतों में तो सूक्ष्म रूप से भी देखे तो वहां चेतनता नहीं हमें उपलब्ध होती इसलिए ये मिल करके बन गए हैं ऐसा तो नहीं कह सकते तो शरीर में चेतनता इसकी अपनी स्वाभाविक नहीं हो गया आगे देखिए अब ये जो सारा विवेक चल रहा था तो विवेक पैदा करना है मुक्ति की कामना है और त्रिविध दुखों की निवृत्ति की इच्छा है तो क्या उपाय है सूत्र आ गया तेईसवा सूत्र बोलिए जानात मुक्ति ही मुक्ति किससे होती है ज्ञान से होती है अब यहां तो कर्म लिखा ना उपासना लिखा ज्ञान से मुक्ति होती है और बंधन कैसे होता है चौबीसवा सूत्र अगला है बंधो विपर्य बंध कैसे होता है विपर्य से विपर्य मतलब विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम ज्ञान का विपरीत जो होता है वो विपर्य जो चीज जैसी है उससे विपरीत समझ लेना यह विपर्य है तो बंधन विपर्य के कारण से होता है और मुक्ति ज्ञान के कारण से होती है ठीक है अब कोई कहे कि भाई ठीक है ज्ञान के कारण तो होती है लेकिन दूसरों की भी तो सहायता होती है उसमें कर्म और उपासना की भी क्योंकि कर्म के कर्मयोगी भी बहुत हैं और भक्ति योगी उपासना योगी भक्ति योगी भी बहुत होते हैं कर्म योग भक्ति योग और ज्ञान योग बोलते हैं ना अलग अलग नियत ज्ञान से मुक्ति होती है तो बोले दूसरी भी तो चीजें हैं उनसे भी तो कुछ होगा ऐसा कोई सोच सकता है तो उस आशंका को जड़मूल से हटाने के लिए अगला सूत्र जिसका उल्लेख मैंने पहले भी किया था आपको बोलिए 25वां सूत्र नियत कारण न समुच्चय विकल्पो नियत कारण होने से निश्चित कारण होने से यही निश्चित अटल कारण है मुक्ति का और बंधन का भी यह निश्चित अटल कारण है जब तक विपर्य है बंधन रहेगा ज्ञान होते ही मुक्ति हो जाएगी तो नियत कारण होने से न समुच्चय समुच्चय नहीं है कि ज्ञान के साथ साथ और भी हो जाए वो भी श्रेय ले लें कि हाँ हमारे कारण भी मुक्ति हुई है अनेक मिलकर के जब किसी कार्य को करते हैं तो कहेंगे कि नहीं ये अकेला नहीं कर रहा है समुच्चय है इसका प्रधानमंत्री तो अकेला कार्य नहीं करता है बहुत सारे सचिव होते हैं बहुत सारा तंत्र है हजारों लाखों लोग लगे तब मिलकर के कार्य होता है वहां समुच्चय है एक नहीं कर सकता एक बोरी को दो जने उठा सकते हैं तो अकेला नहीं उठा सकता तो यह समुच्चय है दो ही उठा सकते हैं एक नहीं उठा सकते चट्टान को दस जने उठा सकते हैं तो दस ही उठा सकते हैं एक नहीं उठा सकता तो बोले ये जो मुक्ति देना है इसमें ज्ञान के साथ और किसी का समुच्चय नहीं कोई और साथ में नहीं जुड़ता है यानी अकेला ज्ञान मुक्ति को देता है अकेला ज्ञान न समुचे तो ठीक है चलो ज्ञान अकेला मुक्ति को देता है मान भी लिया तो ठीक है अकेला कर्म भी मुक्ति को देता है ऐसा मान लेंगे अकेली उपासना भी मुक्ति को दे लिया ज्ञान भी अकेला दे देता है जैसे कि एक बाल्टी पानी उठाना है तो राम भी उठा सकता है श्याम भी उठा सकता है मोहन भी उठा सकता है राम अकेला उठा सकता है उसमें किसी के समुच्चय की जरूरत नहीं है दो को उठाने दो की जरूरत नहीं है तीन की आवश्यकता नहीं है लेकिन भले ही वो अकेला कर सकता हो लेकिन शाम कहेगा मैं भी उठा सकता हूँ उसके उठाने में विकल्प है ये ये भी उठा सकता है ये भी उठा सकता है ये भी उठा सकता है दिल्ली जाने के लिए हम कार से भी जा सकते हैं बस से भी जा सकते हैं पैदल भी जा सकते हैं साइकिल से भी जा सकते हैं वायुवान से भी जा सकते हैं हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं ये सब अकेले अकेले काम करते हैं लेकिन विकल्प है ये। तो इसमें कहा कि ना तो समुच्चय है और ना विकल्प है दूसरी कोई चीज है ही नहीं जो मुक्ति को दे सकती हो कोई विकल्प नहीं है ज्ञान के अतिरिक्त ना तो कर्म मुक्ति को देगा और ना उपासना मुक्ति को देगी ये इनका दृढ़ सिद्धांत है अटल सिद्धांत है ज्ञान मुक्ति बंधो विपर्यात और नियत कारण न समुच्चय विकल्प हो लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं ले लेना है इसलिए कर्म कुछ नहीं करने हैं और उपासना भी कुछ नहीं करनी है ये अर्थ <laughs> नहीं है इसका हमारा कर्म हमारे ज्ञान को बढ़ाने में सहयोगी बने बस वही कर्म मुक्ति के लिए सहायक होगा हमारी उपासना हमारे ज्ञान को बढ़ाने में सहायक बने संस्कारों को शुद्ध करने में सहायक बने वो उपासना मुक्ति में सहायक होगी ये सब ज्ञान को ही देंगे ज्ञान को ही शुद्ध करेंगे विवेक को ही देंगे तो अंततः तो विवेक के कारण ही मुक्ति होगी और इसलिए योग दर्शन में और उसमें अविद्या का स्वरूप तो बताया कि भाई ये विद्या होनी चाहिए तो मुक्ति हो जाएगी कहीं पर ऐसा लिखा मिलता है क्या की इतने कर्म हो जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी सुनने में आया किसी से सुनने में आया कभी प्रवचन में आया हो स्वयं शास्त्र पढ़े हो तो किसी शास्त्र में लिखा मिलता है क्या कि इतने इतने कर्म हो जाएंगे तो अब ये मुक्ति हो जाएगी उसकी कहीं नहीं लिखा मिलता और किसी के कि मुखो से सुना हो किसी से योगियों के इतने कर्म हो जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी और कहीं ऐसा लिखा है कि इतनी उपासना हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी कहीं लिखा है नहीं लिखा ये किसी से सुना है आपने कि इतने घंटे उपासना कर लोगे तो मुक्ति हो जाएगी तेरा घंटे <laughs> <तेरा> ठीक <laughs> है तो देखिए तो ऐसा हमारे को शब्द प्रमाण भी नहीं मिलता और जो इस मार्ग पर चल रहे हैं उनके मुख से भी ये कथन नहीं मिलता ये तो मिलता है कि अनित्य शुचि दुखाना सुनित्य सूचि सुखात्म खाति ख्याति रविद्या ये अविद्या इसको दूर कर दोगे तो मुक्ति हो जाएगी इसका तो एक आकलन मिलता है कि आ, ये चीज हो जाएगी तो मुक्ति होगी लेकिन कर्म के लिए उपासना के लिए नहीं मिलता है कर्म और उपासना की शुद्धि के लिए ही होते हैं। बस यही साधक को ध्यान में रखना होता है कि कर्म कर रहा हूं तो पुण्य की तरफ ज्यादा ना चला जाए कि पुण्य बनेगा इससे मेरे को ज्ञान में कितनी शुद्धि हो रही है मेरा हृदय कितना पवित्र हो रहा है बस चाहे वो यज्ञ हो चाहे दान हो चाहे सेवा हो और यज्ञ दान सेवा करते हुए भी अगर वहां पर राग आ गया मोह आ गया इससे ये शुभ फल मिलेगा तो उससे वो शुभ फल तो मिल जाएंगे पुण्य कर्म मुक्ति में सहायक नहीं होगा वो सीधे सीधे वो सकाम कर्म हो जाएगा ये सेवा करूंगा तो ये सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा ठीक है तो वो तो बस मेवा तो मिल जाएगा ठीक है ये जान नहीं मिलेगा शुद्ध नहीं होगा तो ये इनका बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत है ज्ञान ही मुक्ति को देता है बाकी चीजें इसमें सहायक है करनी है सीधे ज्ञान भी नहीं ले सकते लेकिन इन कर्म और उपासना को करते हुए जो जितनी जल्दी ज्ञान और समझ बना लेता है बस वो उतनी जल्दी मुक्ति में चला जाता है थोड़े कर्मों में भी समझ बना सकता है थोड़ी उपासना से भी समझ बना सकता है उसके लिए मात्रा काल संख्या इसका कुछ भी पैमाना नहीं है कितने में समझ में आ जाए कितना विवेक हो जाए बस बोली मुक्ति का कारण ठीक है सांख्य दर्शन की 23वीं कक्षा तीसरे अध्याय के सूत्रों को हम देख रहे हैं शरीरों की चर्चा हुई थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और ज्ञान से मुक्ति बंद से विपर्य इत्यादि पिछली कक्षा में बातें हुई थी कल पिछली कक्षा में अंतिम तीन सूत्र हुए थे तो में कहा था ज्ञान से मुक्ति होती है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 क्योंकि तो वास्तविक नहीं होती जैसे जादूगर वास्तविक ना होते हुए भी चीजों को इधर उधर दिखाता रहता है दिखती रहती, है। तो ये स्वप्न के साथ जोड़ेंगे मायिक को और जो जागृत अवस्था में वस्तु होती है ये वास्तविक होती है ये अमायिक होती है ये मायिक नहीं है काल्पनिक नहीं है ये चीजें वास्तव में होती है हम जानते हैं उसको पकड़ते हैं उस तक पहुंचते हैं उसका उपयोग ले, ले लेते हैं या उसको हटाते हैं ये सब व्यवहार कर पाते हैं जानने के बाद इससे पता लगता है कि ये वस्तुए हैं वास्तव में तो स्वप्न और जागृत जागर ये कैसे हैं मायिक और अमायिक तो मायिक स्वप्न के द्वारा और अमायिक जागरिक अवस्था जागृत अवस्था के द्वारा इन दोनों के समुच्चय से या विकल्प से हम अपने कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते है?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 को मन में शांति तो मिलनी चाहिए कुछ ना कुछ तो कामना आ ही जाती है तो उन कामनाओं से रहित होकर के कर्म करना बहुत कठिन होता है विशेष प्रयास करके करने होते हैं काम कर रहे हैं उसमें सकामता आ रही है यश की इच्छा हो रही है मैं करूंगा लोग अच्छा कहेंगे मेरे को मेरा नाम होगा अभी कामना तो आ रही है लेकिन विशेष बल लगाकर के नहीं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 तो सर्व प्रकृतिवत सब कुछ स्वाभाविक तो हो जाता है सहज हो जाता है कुछ नहीं आचार्य जी अभी जो प्रकरण चल रहा है इसके अनुसार पूरी तरह से ये समझ लिया जाए की ये अन्य जितने भी कारण है इनमें मुख्य जो कारण है वो विवेक ज्ञान है अन्य सब गौणी कारण माने जा सकते हैं मुख्य नहीं है ऐसा स्वीकार किया जाए बिल्कुल ठीक है यही बात कह रहे हैं जी इस प्रकार से तो एक प्रश्न मस्तिष्क में उभर रहा है कि गौण रूप से तो दृष्ट कारण भी सहायक होते हैं हो सकते हैं। जी हो सकते हैं उसको हमें कैसे देखना होगा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 और कोई योगी छोड़ भी नहीं सकता है, कोई भी नहीं छोड़ेगा आवश्यक है ये तो ये सारे दृष्टि साधन जितनी चीजें हमें अभी मुक्ति में बाधक दिखाई दे रही है घर ये मकान ये रुपए पैसे ये सब चीजें मुक्ति में सहायक हो सकती हैं। यदि इनका उपयोग हम उसके अनुरूप मार्ग के अनुरूप और उसमें सहायक के साधन के रूप में करें तो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 उस पे पर ध्यान उसी दिलाना चाहता था कि भाई कौन इस पे ऐसा लिखता है नहीं तो सरल लगेगा चाहे अत्यंत पुरुषार्थ कहो पुरुषार्थ कहो तो कुछ भी शब्द लिख दो उसमें ये बताना था कि पुरुषार्थ किसमें है इन चीजों से हमारा लक्ष्य पूरा होता है पुरुष का प्रयोजन पूरा होता है तो ये भी पुरुषार्थ है उस पर जोर देना था हाँ मुक्ति भी पुरुषार्थ है लेकिन वो सामान्य नहीं वो अत्यंत पुरुषार्थ है तो इनका पुरुषार्थ है ये स्वीकार्य है वैदिक धर्म में कहीं भी प्रकृति को है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 और चित्रकार पास में हो उसको कैसा लगेगा किसकी निंदा है वो एक प्रकार से चित्रकार की ही निंदा है आप माता पिता हैं आप में से बहुत सारे आपके बच्चे की कोई निंदा करे कि इसको इतना भी नहीं आता है और निंदा तो बच्चे की की है और माता पिता को लगेगा हमारे तो समाज हमने बच्चे को सिखाया नहीं है तो एक तरह से हमारी निंदा हो गई हमारी गाड़ी है कोई कहे की गाड़ी कैसी है ये?